श्री राम वचनामृत परिच्छेद तिरालिस बलराम के मकान पर आत्मदर्शन का उपाय नित्य लीलायोग श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में बलराम के मकान पर शुभागमन किया है मास्टर पास बैठे हैं राखाल भी हैं श्री राम कृष्ण भावमग्न हुए हैं आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सोमवार 25 जून अठारह ईस्वी समय दिन के पाँच बजे का होगा श्री कृष्ण भाव के आवेश में देखो अंतर से पुकार अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है परंतु विषयभोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है मास्टर जी आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है श्री राम कृष्ण आनंदित होकर बहुत ठीक सभी चुप हैं श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति देखो सभी को आत्मदर्शन हो सकता है मास्टर जी परंतु ईश्वर करता है वे अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं किसी को चैतन्य दे रहे हैं किसी को अज्ञानी बनाकर रखा है श्री रामकृष्ण नहीं उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है आंतरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे एक भक्त जी हाँ मैं है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति लीला के सहारे नित्य में जाना होता है जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है भक्ति भक्त लेकर यही मेरा परिपक्व मत है उनके अनेक रूप अनेक लीलाएं हैं ईश्वर लीला देव लीला, नर लीला, जगत लीला वे मानव बनकर अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए देखो ना चैतन्य देव को अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है उनकी अनंत लीलाएँ हैं परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए गाय के स्तनों से ही दूध आता है अवतार गाय के स्तन है क्या श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं उनका दर्शन दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्री कृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं परिच्छेद चवालिस दक्षिणेश्वर में जे एस मिल और श्री राम कृष्ण मानव की सीमाबद्धता श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं ज्येष्ठ मास अठारह ईस्वी जून अठारह खूब गर्मी पड़ रही है थोड़ी देर बाद संध्या होगी बर्फ आदि लेकर मास्टर आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे श्री रामकृष्ण मास्टर के पति मणि मणिमल्लिक के नातिन का स्वामी आया था उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पाते नहीं तो इतना दुख क्यों और यह जो जीव की मौत होती है उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्यों जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था मास्टर विस्मृत होकर श्री राम कृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति उन्हें क्या समझा जा सकता है जी मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूं और कभी बुरा अपनी महा के भीतर हमें रखा है कभी वह होश मिलाते हैं तो कभी बेहोश कर देते हैं एक बार अज्ञान दूर हो जाती है दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है तालाब का जल काई से ढका हुआ है पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख जन्म मृत्यु रोग शोक है ये सब देह के हैं आत्मा के नहीं देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाए जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति आत्मज्ञान होने पर सुख दुख जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं हम क्या समझेंगे क्या एक शेर के लोटे में दस शेर दूध आ सकता है नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर नहीं देता गल कर उसी में मिल जाता है संध्या हुई मंदिरों में आरती हो रही है श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर कर जगत जननी का चिंतन कर रहे हैं राखाल लाटू रामलाल किशोरी गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित हैं मास्टर आज रात को ठहरेंगे कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बरामदे में श्री राम कृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बातें कर रहे हैं कह रहे हैं भोर में तथा तो उत्तर रात्रि में ध्यान करना अच्छा है और प्रतिदिन संध्या के बाद किस प्रकार ध्यान करना चाहिए साकार ध्यान अरूप ध्यान यह सब बता रहे हैं थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए रात के नौ बजे का समय होगा मास्टर पास बैठे हैं राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीतर आ जा रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति देखो यहाँ पर जो लोग आएंगे उन सभी का संदेह मिट जाएगा क्या कहते हो मास्टर जी हाँ उसी समय गंगा में काफ़ी दूरी पर मांझी अपनी नाव खेता हुआ गाना गा रहा था गीत की वह ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के विशाल वक्ष को स्पर्श करती हुई श्री राम कृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई श्री राम कृष्ण उसी समय भाभा हो गए सारे शरीर के रोंगठे खड़े हो उठे श्री कृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कह रहे हैं देखो देखो मुझे रोमांच हो रहा है मेरे शरीर पर हाथ रख कर देखो प्रेम से आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए पुलकपूरित अंग उपनिषद में कहा गया है कि वे विश्व में आकाश में ओतप्रोत होकर विद्यमान हैं क्या वे ही शब्द के रूप में श्री रामकृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं क्या यही शब्द ब्रह्म है ए तस्विन तू खलू अक्षरे गार्गी आकाश ओत प्रोत थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं श्री राम कृष्ण जो लोग यहाँ आते हैं उनके शुभ संस्कार है क्या कहते हो मास्टर जी हाँ श्री राम अधर के वैसे संस्कार थे मास्टर इसमें क्या कहना है श्री राम कृष्ण सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं फिर दो पथ है सत और असत सत पथ से जाना चाहिए मास्टर जी हाँ धागे में यदि रेशा निकला हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता श्री राम कृष्ण कौर के साथ मुँह में केस चले जाने पर सब का सब थूक कर फेंक देना पड़ता है मास्टर परंतु जैसे आप कहते हैं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है असत संग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता प्रखर अग्नि में केले का पेड़ तक जल जाता है